बाहर जगत तू मानता इसलिए दुख है। सारा ख्याल चित्र ही हो रहा है बाहर कुछ नहीं है बाहर मानते इसीलिए दुखी है जगत तेरे चित्र में न जगत तो से बाहर है बाहर जगत तू मानता इसलिए दुख है चित अंदर है उसमें जगत है वो अपने में है अपने से बाहर कुछ नहीं आप ही आप हैं उसको बाहर मानकर दुखी सुख जगह तो हमारे अंदर है हमारे से बाहर नहीं है माया ने अंदर के चीज को बाहर दिखला के में डाल दिया अंदर के चीज को बाहर दिखलाती है सारा जगह जीव जगह ईश्वर ब्रह्म अंदर तेरे से बाहर नहीं है एक कुंभ में ही है तो शरीर नहीं है जीव जगह ईश्वर ब्रह्म देवी देवता ज्ञान ध्यान वशिष्ठ व्यास नारद सब है और कुछ नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश शास्त्र पुराण सब चित्त में है से कुछ नहीं है बाहर आत्मा ही है और कुछ नहीं हक, माया है पुराण सब किसी माया है, सब माया है हुआ कुछ नहीं बड़ा खेद है भ्रांत हुआ किस प्रकार पिशा की तरह दौड़ता फिरता है वेद से रहित आत्मा को तुम देखो और राग का त्याग करके तुम सुखी हो जाओ। जाओदेश नहीं है तो संसार का पता भी नहीं है राजदोष ही संसार है से राजदोष तो होना ब्रह्म तो राग ही संसार है तो सुखी में राजदोष नहीं है संसार भी नहीं यहाँ चित्त को साक्षी भी कहा है जीत नहीं चित्त आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है साक्षी साक्ष है अच्छा है लो साक्षी भी साक्षी दोनों चीज का ही धर्म आत्मा का नहीं आत्मा के सि दूसरा है कौन जिसको देखे सिद्धांत तो यही कहता है उन्नीसवा निश्चय करके आत्म स्वरूप है और निश्चय करके विकार से भी तू रहित है निष्कंप और एक ही मोक्ष स्वरूप भी तू है और तुम्हारे राज अथवा विराज भी नहीं है तो फिर कामों की कामना से निश्चय करके किस प्रकार संतप्त तो होता है तो कमना उठता तो नहीं ना है, है तो नहीं तो सुखी में दो तो क्या कामना है सुना <laughs> तो नहीं कोई राग नहीं दोष नहीं जगह इस पर किसी के पता नहीं में हाँ। संकल्प तेरा है किसी की सत्ता नहीं है सब तेरा क्या है ग्रंथ पंथ मजहब संप्रदाय सब ख्यालों का नाम है सब शरीर के आत्मा का कोई नहीं है सब दिखता इसलिए होता है Chan दूसरा कोई रहा है तो कामना किसका करेगा कामना सब द्वैत में होते हैं अद्वैत में कोई कामना नहीं है द्वैत में सारे कामनाएं द्वैत में हैं। है कामनाओं से भरा पड़ा है अद्वैत में कोई कामना नहीं है द्वैत में संसार है और इसमें कामना है संसार में है। श्रुतियाँ आत्मा को निर्गुण ही कथन करती है और उसी को शुद्ध नाश ऐसी रहित तो शरीर से रहित सब में समरूप और तत्व कथन करती है तो ही मेरे को तुम जानो इसमें संशय नहीं देश्ण। देश्ण। कहना सुनना सब वेद पुराण सब कितने नहीं है और उनके उपदेशक भी सब चित नहीं है सब चित नहीं है। माया है भ्रम है भ्रांति है ऐसा भ्रम भ्रांति में हो रहा है आत्मा के न जाने से सब भागता है आत्मा को जानो तो आत्मा से भी फिट रहता ही का नहीं भवन सब चीत नहीं है तीन लोग चौदह भवन तीन काल सब नहीं है देश काल बस सब चीत में है आत्मा में नहीं तो ये सब इत, इसका मतलब तो ये सब बहुत सहज हमारी मुट्ठी में हुए मेरे मुट्ठी में तो है तेरे से दिन नहीं है और मैं तो अपने मोहल्ले को नहीं जानती <laughs> नहीं जानते तो जना रहा ना। नहीं जानना ज्ञान है जान लो तो अज्ञान है सब दुख मिट जाए नहीं जानते तो, तो अज्ञान है ज्ञान से सब दुखी है और दुख कोई नहीं है आप ही हैं। अपना स्वरूप अपने से भिन्न नहीं है अपने से भिन्न देखना ही अज्ञान है और भिन्न देखना ज्ञान है और सारे दुख भिन्नता में ही है अभिन्नता में कोई दुख नहीं है अपने से भिन्न किसी को देखो नहीं जो देख रहा है तो अपने को देख रहा हूँ जल देखता हूँ तो अपने को जल देखता हूँ अपने जो कुछ दिखता अपने को देख रहा हूँ अपने से भिन्न अपने से भिन्न देखेगा अपने से भिन्न जान देखेगा वहाँ दुख हो जाएगा अभिन्नता में कोई दुख नहीं है सुप्ती तो में जाते हैं तो कोई भिन्नता नहीं रहता नहीं। कोई दुख नहीं रहता या अपने अनुभव कभी हम नहीं मानते और क्या मानेगा अपने अनुभव से बढ़ के कोई गुरु नहीं है गुरु भी कहते हैं सुखी भी अपना अनुभव ही बिना प्रमाण से फील होता है तो फिर कहें फिर भी ग्रहण नहीं सिद्धांत तो से सिद्ध होता है फिर भी ग्रहण नहीं होता ग्रहण हो जाएगा एक बार में तो बार बार सुनो अभ्यास का मतलब क्या है कि जब तक ग्रहण न अभ्यास करते रहो -कर। अभ्यास से इसीलिए कराया जाता है इसी के बार बार मनन करते रहो -कर। कार को मिथ्या तू जान और निराकार को सद्रुप ज्ञान इसी तत्व के उपदेश से फिर संसार का होना नहीं होगा कितने आकार दिखते हैं सब आसान है, सामना है। और निराकार के क्या ना सुना? तो वायु और आकाश भी निराकार है वायु भी अनुभव में होता हवा लगता तो पता नहीं लगता तो वाटता है और आकाश में भी और सर धो रहा है तो मालूम था आकाश में तो सब हो रहा है कभी तो पता लगता पनीर का का पता लग रहा है जिंदगी का भी समयnbsp का नहीं रुकता मैं ट्रैफिक में फंस गया ऐसा सब के फिर में लगा लगातार जन निश्चय करके एक आत्म तत्व को समरूप कथन करते हैं राग के चार दिन से फिर चित्त द्वैत अद्वैत को भी नहीं जानता है बाईसवाईसवास लिखा है तेईसवा अनात्मा स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्म स्वरूप की किस प्रकार समाधि होती है और है इस प्रकार नहीं है इस प्रकार कैसे समाधि हो सकती है मोक्ष स्वरूप जो सब एक ही है सब तो कैसे समाधि हो सकती है न आत्मा है न अनात्मा जो भी कहो जो है नहीं <coughs> जो भी वाणी से बोलेगे है नहीं मन से सोचोगे वो भी नहीं है बुद्धि से सोचे वो भी नहीं है तो जो नहीं है उसकी चर्चा हो रही है दिन रात है जो है वो तो चर्चा का विषय बनता नहीं मन बुद्धि का विषय बनता नहीं जो मन बुद्धि से से विकास होना जाता है वो है नहीं होता तो है नहीं जो है नहीं इसकी चर्चा हुआ <laughs> <बड़ी पुती माल। laughs> तो छोड़ दो तो जो चर्चा का विषय नहीं वही रह जाएगा जितना कुछ कहा सुना गया वो तो है नहीं जिसको नहीं जानते छोड़ दो तो है आत्मा उसमें सीधी हो जाएगी ऐसा स्वरूप में नहीं है स्वरूप हाँ। में समाधि है ना विक्षेप है ना हाँ। कुछ भी नहीं है स्वरूप हाँ। का बारे कुछ है नहीं है और स्वरूप से भी कुछ नहीं है स्वरूप से भिन्न जो भाषा धर्म है भरा धर्म भराती में भी क्या है उसमें भी समाधि का विक्षेप था समाधि भी नहीं विक्षेप भी नहीं है ऐसा द्वैत में होता है हाँ तो अद्वैत भी नहीं द्वैत का अद्वैत भी नहीं है द्वैत अद्वैत सब तेरी कल्पना है तेरे किसी की सत्ता नहीं है सब कल्पना थोड़ा सा तो तुम्हारे से श्रेष्ठ को ही नहीं निकलेगा तुम्हारे से, से पहले था बीएन आगे होगा भी नहीं श्रेष्ठ तो ऐसी भी श्रेष्ठ है श्रेष्ठ कोई नहीं है क्या करके भ्रष्ट है जो तो सबसे श्रेष्ठ है वो क्या करके दिन बन गया सबके आगे दोलासा है। हैं तू विशेष करके शुद्ध है एक रस आत्म तत्व है विदेह है तू जन्म से रहित है नाश से रहित है लोक में आत्मा को मैं जानता हूँ मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ इस प्रकार कैसे तू मानता है मैं आत्मा को जानता हूँ और मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ दोनों बात तू किस प्रकार मानता है ना जानना ना जानना आ, जान दोनों झूठा है ज्ञान और ज्ञान दोनों माया में है विशेष करके शुद्ध है एक रस आत्म तत्व है विदेह है जन्म से रहित है नाश से रहित है तो फिर लोक में मैं आज किसको तो जानेगा नहीं जानेगा तेरे सिवा किसी के सत्ता है नहीं तो जानना न जानना दोनों नहीं बन जानना ना जानना सब द्वैत में होता है स्वरूप तो में जानना ना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता तो बता रहा है कि सब तेरे में नहीं है शास्त्री बता रहा है और कोई बता रहा है शास्त्र नौ तो बता, कौन बता तो रहे है? पता भी नास्त्र का बिना क्या पता लगे ब्रह्म तो इंद्रिया वस्तु है इंद्रिय कौन बताएगा ने बता रहा है। वेद ना और शास्त्रों तो कौन बताएगा क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि का तब विषय है नहीं इन्होंने ही ने तो क्या बताएंगे फिर इंद्रियों के विषय जो शास्त्र हाँ हैं वही बता रहे हैं उसको लक्षित करा रहे हैं वही निर्याचिते है वो <laughs> फिर तू विदेह है अर्थात विदे वास्तव से तुम्हारा देह के साथ कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि तू अज अर्थात जन्म से रहित है इसी वास्ते अव्यय भी है अर्थात नाश से भी रहित है जब ऐसा तेरा स्वरूप है तब तो फिर तुम कैसे कहता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ क्योंकि इस प्रकार का तेरा कथन युक्त नहीं, नहीं अपने आप को जानता है उसको जानने वाला उससे अलग नहीं होता आत्मा अविषय है उसको जानने वाला उससे अलग नहीं होता आदि वाक्यों से निश्चय करके अपना आत्मा ही प्रतिपादन किया गया है नेति, नेति इस प्रकार श्रुति कथन करती है पांच भौतिक प्रपंच है निख्या। करके अपना आत्मा ही प्रतिपादन किया है तुम्हारे आत्मा करके आत्मा में निरंतर ही सब पूर्ण है ध्यान वाला और ध्यान तुम्हारे नहीं है निर्लज चित्त तू कैसे ध्यान करता है तू ध्यान करता है सब विश्व तो अगर मैं ज्ञानी ही हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मेरा चिता ज्ञानी और दुखी क्यों ज्ञान अज्ञान दोनों को जानते हैं इसको नहीं जानता उसको जानता है। जानना ना जानना दोनों बुद्धि का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है ज्ञान अज्ञान सब बुद्धि में ही है आत्मा में नहीं है बुद्धि किसी को जानती है किसी को नहीं जानती है <laughs> बुद्धि का धर्म आत्मा में से ज्ञान अज्ञान बदमोति नहीं है आत्मा एक रस अखंड ज्ञान है ये ज्ञान है जानना ना जाना बिजली ज्ञान में होता है आत्मा में बिस्ती ज्ञान नहीं है वहाँ बिस्ती नहीं है एक रस अखंड ज्ञान है जानना ना जाना सब व्यक्ति ज्ञान नहीं है कमगुण अज्ञान है असब तो गुण ज्ञान है तो ज्ञान बदलते रहते हैं आत्म ज्ञान में कब परिवर्तन नहीं होता ज्ञान जिन्नी पाए कुसंग सुसंग वि ज्ञान पढ़ता न सोता रहता है सत्संग कुछ पा करते हैं और से पाए कुसंग वही हो गया तक जानने वाला अलग रहा नहीं जिसने जानना वही हो गया अलग सा रहा नहीं अपना का खो देना उसमें उसको जानना उसमें समा जाना है अपना का खो देना इसमें प्रदेश गुम हो जाना है जानने के बाद गुम हो जाना है अपनी सत्ता नहीं है जो जा जाने बुद्धि जो जा बुलबुले की तरह है बुद्धि बुलबुला समुन्द्र को जान नहीं सकता समुन्द्र मलीन हो सकता है ऐसे बुद्धि बुलबुले की तरह है आत्मा को जाने आसमा में हो होते। जब लीन होने जगता पता नहीं पाए जब बुद्धि ब्रह्मीन से जगत का कहीं पता नहीं रहेगा बुद्धि में जगत है बुद्धि लीन हो गई सारा जगत लीन होगा में निरंतर ही सब पूर्ण है ध्यान वाला और ध्यान तुम्हारे नहीं है निर्लजित तू कैसे ध्यान करता है कौन किसका ध्यान करता है ध्यान करने वाला ध्यान का आत्मा ही है आत्मा से भिन्न नहीं है कल्याण रूप को मैं नहीं जानता हूँ किस प्रकार मैं उसको कहूँ शिव को मैं नहीं जानता हूँ किस प्रकार कैसे भजू यदि मैं ही कल्याण रूप हूँ परमात्म स्वरूप भी हूँ स्वम स्वरूप भी हूँ और आकाश के तुल्य भी हूँ फिर मैं किसको भजू कल्याण अपने से भिन्न नहीं है अपने से कोई भिन्न नहीं है अपने से भिन्न जीव है जगत है न ईश्वर है न ब्रह्म है अपने से भिन्न कोई अपने सिवा कोई नहीं है सब आप ही आप है हम जहर मानते हैं इसीलिए दुख है अपने से भिन किसी की कि सत्ता नहीं है अपने से भी जीव है न जगत है न ईश्वर है न ब्रह्म है न आत्मा है जो कुछ ऐसा नहीं है, मेरे सिवा कुछ नहीं है कुछ मानना ही कुछ मोल देना है अपने से ऋण किसी की सत्ता नहीं है सत्ता एक ही है बाकी सब और सत्ता है जो है नहीं है। और बाकी सब जड़ है एक ही चेतन सब में व्यापक होके सब क्रिया कर रहा है तो सब एक ही है दूसरा कोई नहीं है चेतन एक है के बाकी जड़ जड़ भी सब एक ही है और चेतन भी एक ही है तो सब एक ही है सब तो दूसरा कहा है सभी जड़ पांच भूतों का बना है पांच भूत सब का है तो सब एक ही है और चेतन का एक ही है एक ही एक है दूसरा कोई नहीं दूसरा देखना ही अज्ञान है दूसरा देखना ही पाप है और दूसरा देखने वाला कभी दुखों से मुक्त नहीं होगा द्वैत में ही सारे दुख है इतना दुख है सब द्वैत में और द्वैत है माया माया की सत्ता नहीं है तो जो चीज है ही नहीं उसी में सब दुखी हो रहे हैं जो है वो तब दिखता नहीं और जो नहीं है वो दिख रहा है यही माया है जो है सत्ता वो तो दिखता नहीं और जो दिखता है वो तो रहता नहीं है नहीं जो है नहीं पर दिख रहा है पर दिख क्यों जो है जो है में प्रतिबिम्ब दिखता है पर होता नहीं ऐसे आत्मा में जगत रूप प्रतिबिम्ब दिख रहा है न होते हुए आयना में अपना चेहरा दिखता है और जगत दिखता है पर होता नहीं इसमें उसके बाहर है न है सब दिखता है तो जो जो दिखता है होता हो नहीं जो होता है वो दिखता नहीं दिखने वाले का सत मान लिया अब देखने वाला तो दिखता नहीं उसको सत मान लिया उल्टा कर दिया देखने वाला दिखता नहीं दिखने वाला दिखता नहीं दिखने वाला रहता नहीं उल्टा पाना जो है सारे दुखी गुजर देखने वाला तो दिखता नहीं और दिखता दिखता हो वो रहता नहीं तो जब दिखता है सिर्फ हम सतमान करके लड़ गए ऐसे सब दुखी हो रहे हैं तो दिखने वाले को दिखता जाने में जब तक नहीं तब तो तक तो दृष्टा में स्थिति भी नहीं होगी अब दुखों से छुटकारा भी नहीं है। दिखने वाले को छोड़ो तो देखने वाला दस्ता अपने नहीं रह जाएगा <laughs> उसी में सारे संशय मिल जायेंगे सारे दुख मिल जाएंगे। देखने वाले दिखने वाले में वाले तो सारे दुख सही है अब देखने वाले में कोई दुख नहीं है बिखने वाले को सतमल नहीं है देखने वाला तो दिखता नहीं तो उसका साथ मान के उपेक्षा कर दिए तो जाने अपने से भिन्न नहीं है तो क्यों जाने अपने से कुछ खुश होकर तो जानने में रिजुबाए नहीं तो क्या जाने अभिन्नता में जानना नहीं होता माया है ब्रह्म है भ्रांति से घाट है सब माया के बने हुए हैं माया को देखेगी ब्रह्म को नहीं देखेगी ब्रह्म को इंद्रिया मन बुद्धि नहीं देख सकती ऐसे माया के बने माया को ही दिखेंगे और माया जो है नहीं वही दिखेंगे माया को सत्ता नहीं मन बुद्धि सब मायिक है इनका भी माया है माया माया को देख रही है ब्रह्म देखना सुनना जानना नहीं है ब्रह्मा द्वितीय है किसके देखे किसके सुने किसको जाने जानना देखना सुनना द्वैत में होता है द्वैत में नहीं है माया है जो कभी हुआ ही नहीं सब फिर हो रहा है तो भिन्न नहीं है अपने से भिन्न न है न जीव है ना जगत है न ईश्वर है नास्त्र तो पुराण है सब अपने कल्पना है तो अपना पर्व तो कोई नहीं आपने आप रह जाता है अपने से भिन्न किसी के सब सबका नहीं है जिस सब अपने से भी नहीं उसी तो को सब कुछ मान लिया है भिन्न को ही सब कुछ मान के सभी दुखी हो रहे हैं और तो भिन्न में कोई दुख नहीं होता जितने दुख है भिन्नता में है अब भिन्नता ही माया है भ्रम है भ्रांति सब दुखी हो रहे हैं वास्तव तो में दुख कहीं नहीं है वास्तव तो में दुख की सत्ता नहीं है पर तो स्वरूप को नाच जाने से सफात रहा अपने को न जाने से तंफाष्टा है